निवृत्ति लक्षण से वेदार्थ से प्रकाशन बृहदारण्यक उपयुक्त दो प्रकार वेदार्थ का प्रवृत्ति लक्षण निवृत्ति लक्षण प्रवृत्ति लक्षण वेदार्थ विधि प्रतिषेधात्मक है संपूर्ण को कथन करने के लिए बृहदारण्यक उपनिषद के पहले प्रवृग्ञात ब्राह्मण निवृत्ति लक्षण वेद प्रकाशन के लिए बृहदारण्यक उपनिषद त्र टीका में उत्तरग्रंथ से संबंध दिष्य अर्थ विशेषमति आगे ग्रंथ का संबंध पूर्व ग्रंथ के साथ संबंध कथन करने की इच्छा से विशेष अर्थ का जो कहा गया उसका अनुवाद करते हैं कर्मकांड में पूर्व ग्रंथ है कर्मकांड उत्तर है निवृत्तिलक्षण तथा निषेकादिश्मान कर्म कुर जी जीवेद सा सपर ब्रह्म विषयया तदुत विद्याद्या यदेदोभ अविद्या मृत्यु तृत्व विद्यामृत मश्मत निषेकादी शमशान कर्म निषेक कर्म प्रथम होता है गर्भाधान उसे बहुत कर्म होकर के अंत में गर्भाधान से लेकर के अंतिम समस्थान में जब दाह संस्कार कहते वहाँ के इष्टि अंत्येष्टि कहते हैं तो यहाँ से गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक तो कर्म करता हुआ जो जीवित तो रहना चाहता है यो जी जी वो कर्म करता है विद्या के साथ कर्म करी उपासना के साथ विद्या सह कर्म विद्या के साथ विद्या के से अपर ब्रह्म विषय है अपर ब्रह्म विषय यश्या सा विद्या अपर ब्रह्म विषय या अपर ब्रह्म हिरण्य गर्भ विषय करने वाली यह विद्या है उपासना कार्य ब्रह्म विषय उपासना के साथ कर्म करे ये कहा गया तद उत्तम यही समस्या मंत्र के द्वारा कहकर के आगे विद्यांश अविद्यांश तदवेद उभ विद्या और अविद्या के अर्थ कर्म दोनों को एक साथ जान करके एक पुरुष एक साथ अनुसार करता है तो विद्या मृत्यु तीर्थ कर्म के द्वारा मृत्यु को स्वाभाविक कर्म ज्ञान को पार करके रोक करके फिर विद्या उपासना से अमृतम स्मृत आपेक्षिक अमृत देवत्व को प्राप्त करता है टीका में तदुक्तमिति यहाँ कहा गया सह पर ब्रह्म विषय तदुक्तम तदुत्तम तम प्रति उत्तम जो कर्म करता हुआ जीने चाहता है निश्चिकादि सम तो कर्म करता हुआ जीवित रहना चाहता है उसके प्रति कहा गया तम प्रतिम मंत्र आ गया विधान वेद इस मंत्र के द्वारा उसी को लिए कहा गया उपासना के साथ कर्म करते हुए अपेक्षिक अमृतत्म फलमित उत्तम अस् अमृतम अश्नुते विद्यामृतम अश्नुते वो अमृतत्व तो आपेक्षिक है पर वास्तव अमृतत्व तो मुख्य नहीं है यहाँ जितने जल्दी मर जाते हैं स्वर्ग में जाता है देवत्व को प्राप्त करता है ब्रह्मलोक में जाता है तो बहुत दीर्घ काल रहता है उसकी अभिशाय यहाँ मरते जितने जल्दी मरते हैं उनके अभिशाय से मृत्यु नहीं उनसे से उनको अमृत शब्द से कह दिया गौण प्रयोग है ये पहले भी व्याख्यान हो गया है असमांतम विद्या तत्र केन अमृतमश्नते तेन इति उच्यते अभी किस मग से अमृतत्व तो प्राप्त करेगा ब्रह्म करेगा तद तत्सत्यम असौ स आदि ये से तस्मंडले पुषो यक्षिणरपुरुभ सत्यम ब्रह्म उपासीनो यथर्मकृच ये प्राप्ति तो सही आत्मान आत्मन प्राप्तिद्वार याचते हिरावन पात्रेण तद तत्सत्यम असोस्वादीत्य जो असत्य हे तो वह आदि त्यम असो आदि तो सत्य वे आदित्य एतस्मिन् मंडले पुरुष से जो दीखिता है दिखता जो नहीं ये तो ज्योतिर्मंडल दिखिता ज्योतिर्मंडल में स्थित अभिमानी पुरुष जीव है वो वही सत्य है आत्मा है यस वो पुरुष है कि वही लक्षार्थ शुद्ध चीत न यश चाहे हम दक्षिण अक्षन पुरुष दक्षिण अक्षन अक्षण अक्षर के सप्तमी अक्षान, अक्षान लुक होकर सुपांश लुक करके लिखा है दक्षिण चक्षी में पुरुष एक आदित्य मंडल में पुरुष है एक दक्षिणचक्षी में पुरुष ये तयम सत्यम ये दोनों सत्य ही है ये ब्रह्म है ये सत्य ब्रह्म के जो उपासना करता है उपासीन उपासना करने वाला यथोत तो कर्म अपर ब्रह्म उपासना करता और जो भी तो कर्म भी करता है यथोत तो कर्म कृच भी साथ में करने के लिए कहा गया अग्नितादि कर्म वैदिक कर्म करता है यह स्व अंत काले समाप्त होता है प्रार्ध समाप्त तो मरना होता है सती प्राप्ति सती आत्मान प्राप्ति द्वारा याचते आत्मा से परमात्मा से याचना करता है मार्ग आत्मन प्राप्ति द्वारा प्राप्त करेगा उसी आत्मा को जिसका उपासना करता है परमात्मा का उसी को प्राप्त करेगा वो अहंग उपासना करता है अहम अश्मी उसी के प्राप्ति के द्वारा याचना करता है हिरणमयन पात्रेण इस मंत्र हिरणब पात्रेण सत्य से मुखम तत्व पुषण सत्य धर्म दृष्टि हे पुषन संबोधन सूर्य भगवान के लिए हिराब पात्रेण सत्यस्य से मुखम हिरणमय हिण्यमय हिरण्य से मयठ हुआ हिरण्य से मट हु पर न य दोनों का लोप हो गया न और अ लोपन से हिरणमय बनिया डांडी नायन हास्ति नायतर्वणिक जयमा सि भ्रवन धैवत्य सार वैक्ष मैत्र हिरणमयानी हिरणमय शब्द उसमें आया निपातन किया मयठ करने के बाद नकार के आगे य और अलोभ कर दिया हिरण्यमय का सुवर्णमय सुवर्णमय का यहाँ चमकीला है तेज मन जो युक्त ज्योतिर्मय पात्र न सत्य से मुखम अपी जो सत्य ब्रह्म आदित्य मंडल में स्थित है उसका द्वार ढका गया चमकिला पात्र से ये सूर्य मंडल है ज्योतिर्मय उसके कारण ज्योति केवल दिखती है अंदर परमात्मा का द्वार परमात्मा जो पुरुष है आदित्य मंडली में नहीं दिखते हैं वही द्वार ढका गया तत् तव हे पूषण अपावृण हे पूषण तत् तो हम अप्रुणु आप इसको हटा दीजिए सत्य धर्माय दृष्टि में सत्य धर्म सत्यम सत्य धर्म आम सत्य धर्म तस्में सत्य धर्म आय दृष्ट सत्य धर्म का दर्शन में दर्शन करूँ ये जो द्वारा आच्छादित है उसको हटा दीजिए प्रार्थना करता है उपासक अंतिम समय में हिरणमय हिरण्य का थे सुवर्णमय हिरणमय वस्तुता नहीं हिरणमय हिरणमय स्वर्णमय जैसे ज्योतिर्मय तथा कहा था ज्योतिर्मय प्रकाशमय आदित्य इतने प्रकाश उदिखता नहीं तो ही ज्योतिर्मय पात्र सदृश तेना इव अपिधान भूतिन तो कोई पात्र नहीं है जैसे पात्र से ढक जाता है इस पात्रण इव अपिधान भूतिन अपिधान डाकने वाला सत्य से वा आदित्य मंडल त्रम्हण अपीतम आचादित मुखम द्वारं अपिधान होते ढाकनी वाला ढाकनी सत्य आदित्यमंडलस्थसे सत्य से ब्रम्हण आदित्यमंडलस्थित सत्य ब्रह्म आदित्यमंडल आदित्यमंडलस्थ ब्रह्म सत्य ब्रह्म उसका उप अभी तम अके आच्छादीत मुखम का हे पुषन ब्रुन तत्व द्रौपदी व तत् तत्वृण हे पूण त्व तत्पावृण आप उसको हटा दीजिए अपावृणु अपावृण पाप्रुन का अपसारे तो अपसार हटा दीजिए सत्य धर्म आय तब सत्य से उपासनात् सत्यम धर्म यश्य मम सोह सत्य धर्म सत्य का उपासना करने से मैं सत्य धर्म हो गया सत्यम सत्य से उपासनाथ सत्य आप हे सत्य आपका उपासना में करता हूँ तो सत्यम धर्म यश्य सत्य आप परमात्मा ये धर्म मेरा उनके पास उपासना करते करते सत्यम धर्मय सत्य है धर्म जिसका वो मे शुभम सत्य धर्म तस्मी मह्यम मेरे लिए वो मार्ग को आच्छादन को हटा दीजिए अथवा यथावूत से धर्म सत्य अनुष्ठात्र सत्यधर्मा सा सत्य है यथावृत धर्म सत्य धर्म सत्य यथावृत है सत्य सत्यधर्मय सत्य यथाभूत है धर्म उसका अनुष्ठान करने पर मैं हूं तो सत्य धर्म से सत्य धर्म आय सत्य धर्म का अनुष्ठान करने वाले को भी सत्य धर्म शब्द से सत्य रूप जो धर्म है उसका अनुष्ठान उपासना करने से सत्य धर्म अनुष्ठात्र मह्यम मेरे लिए दृष्टये दृष्टि उपलब्धि ज्ञान के लिए तब सत्यात्म उपलब्धे दृष्टि का सत्य स्वरूप जो आत्मा आप है आपकी उपलब्धि के लिए वो जो द्वार है अच्छा आच्छादित उसको हटा दीजिए अर्थ है कि सत्य धर्म पहले कहा सत्य है पहले का सत्य से धर्म सत्य उपासना सत्य धर्म ऐसे सुसत्य धर्म सत्य पर ब्रह्म आप है आपका उपासना करने से मेरा धर्म हो गया सत्य अथवा सत्य धर्म से सत्य है तो यथाभूत वास्तव धर्म उसका अनुष्ठान करने वाले मैं हूं अनुष्ठान का पास नहीं। तो उपासना तो ही सत्यात्मन उपलब्धे आगे व्यू ही मार्ग याचना पूकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूहरस्मिन समूह तेजो यत्म कल्याणतम तत्व पशा योषा वसु पुरुष सोहमस्मि हे हे पूकर्षे एकर्षी, एक एवं ऋष रिशिगति एक सम्बोधन यम सूर्य प्राजापत्य सब संबोधन है रश्मि व्यूह रश्मि को हटा दीजिए रश्मि को हटा दीजिए और समूह तेजो समूह का कर्म है तेज तेज को उपसंहार कर लो समूह व्यूह कर्न से उसको हटा दीजिए रश्मि को अपने आप के जो रश्मि उसको हटा दीजिए और तेज समूह तेज को इकट्ठी कर लो उपन कर लो ज्योति आपको यत्ते कल्याणतम रूपम तत्ते पश्या जो आपका स्वरूप कल्याणतम रूप है उसको मैं देखूं देखूं और योसो असो पुरुष सोहम अस्मी पहले भी ऐसे अहंग्रह उपासना करता है इसलिए यहाँ भी मार्ग अर्चना करते समय वही संस्कार से अभी कहता है मैं वही हूँ जो वहाँ आदित्य मंडल पुरुष में हूँ इसलिए भाष्य में कहेंगे मैं भितीय जैसा नहीं मांगता हूँ वो तो मैं ही हूँ इसलिए उसके कल्याण तम तेज रूप दर्शन करो तेज तापक तेज घोटा दीजिए ये प्रार्थना करता है उपासक अंतिम समय में हे पूषण वादित्य आदित्य भगवान सूर्य भगवान का पोषण करते जगत पोषणाथ पूषा रवि जगत का पोषण करने से पूषण का प्रथमांत पूषा है रवि सूर्य पोषण करते हैं अग्नो प्रास्ताहुति सम्यक आदित्यम उपतिष्ठते आदित्य जाए थे वृष्टिर वृष्टि अन्न तथा प्रजा ये स्मृति से सिद्ध होता है अग्नि में आहुति देते है वो आहुति ऊपर चल जाती आदित्यों को और आदित्य से वृष्टि होती है वृष्टि से उसे प्रजा करके सब का पोषण करते भगवान सूर्य इसलिए जगत पोषणात्सा तो रवि तथा एक एव ऋषति गचती थे एक एव ऋषि तेकर्षि ऋषति गचते ऋषि एक ही चलने वाले आकाश में सूर्य है एकर्षे उसके बाद यम तथा सर्वस्व संयमनाथ यम सब का नियमन करने से यम है सूर्य को यम कहते यम जो यमराज यमरा अलग है यहाँ सूर्य को यम कहते का नियमन करते नियमन क्या है दिन रात करने वाले सूर्य भगवान दिन रात काले विवाह करके लोगों का व्यवहार कराते लोग जो सोना जगना कर्म करना ये सब व्यवहार सूर्य के अधीन है क्योंकि दिन रात होने पर व्यवहार कोई तो को व्यवहार करता है दिन में फिर सो जाता है फिर जब व्यवहार करता है ये सब सूर्य के अधीन होने सब साँ को संयम करने से यम होगी सूर्य हे hey यम अगे प्राजापत्य प्रजापति प्राजा अच्छा सूर्य है यम क्या आदेश सूर्य है रश्मि नाम प्राणाय नाम रसायाम से स्वीकार न तो सूर्य रश्मि को स्वीकार करने से प्राणाय नाम रसायम ना प्राणों का भी रसों का भी स्वीकार करने से सूर्य रस का स्वीकार किए सूर्य किरण से ले लेते हैं प्राण समष्टि सूर्य भगवान और समष्टि रूप से हिरण्य गर्भ रूप है उसमें सबका स्वीकार सब रश्मि प्राण का स्वीकार कर लेते हैं हे है सूर्य और प्रजापति प्रत्यम प्राजापत्य हे प्राजापत्य व्यूह व्यू प्रकोह व्यूह विगमय विगम का कर्मा रश्मिन रश्मिन व्यूह रश्मिन रश्मि को हटा दीजिए व्यूहर रश्मिन आगे जो समूह है उसका कर्म है अगर तेजो समूह का था एक ही कुरु एकटी कर लो एक ही कुरु में था उपसार कर लो फैला हुआ जो इधर उधर है उसको हटा दी कर एकट्ठी कर लो उपसह कर लीजिए किसको उसका कर्म है तेजो ते तेज तेज का था तापक ज्योति जो ताप देने वाली ज्योति उसको उपसहार करके इकट्ठी कर लो अर्थात तापक ज्योति नहीं रहे और रश्मि हरदा दीजिए तो मैं आपका दर्शन करूं यत्ते कल्याण रूपम कल्याणतम ते का त तव रूपम कल्याणतम कल्याण तो अत्यंत शोभनम अत्यंत शोभन सुंदर अत्यंत अच्छा रूप है पश्यामि पश्या तवात्मन प्रसादा पश्या आपकी कृपा से मैं दर्शन करूँ किंचाह न तुआम भृतवत याचे आदित्य मंडल तो व्याहृत्यव पुरुष पुरुषाकार पूर्ण बान प्राण बुद्धियात्म जगसमस्तमी पुरुष पुषेना आदवा पुरुष सोहमस्मी भवामी अहम न वाम तो भृत्यवत याचे भृत्यज से याचना करता स्वामी से इस प्रकार मैं याचना नहीं करता अभी पहले से अभ्यास किया है मे सोहमस्म अहमस्मी अहंग्र करने से वो उपासना से इतने दृढ़ हो जाता है निश्चय हो जाता है कि वही मैं हूँ अंत समय भी सो हम अश्मी मैं कोई भृत्य जैसे नहीं मार्ग याचना करता हूँ ये मार्ग तो नहीं रास्ता दिखाने के लिए तेज हटाने के लिए मार्ग हटाने के लिए भृत्य जैसे याचना नहीं करता हूँ वो तो मैं वही हूँ युवाशो आदित्य मंडल जो आदित्य मंडल में स्थित हो वही में हूँ स्थित कौन व्याहृतिवयव व्याहृत अवयव ये स व्याहृतिवयव उसके व्याहृति उसका अवयव व्याहृति हैे भूर्भुवस्वती है व्याहृति त भूरती शि भुवती बाहु सुबर प्रतिष्ठा पादुती आदित्यमंडलस्थपुर तो भूरती शि हे भुव हे बाहु अशुभति प्रतिष्ठा भूर्भुव शुभ तीन उसका अवय हो तो उसमें टिप्पणी दिया भूरित शि शीरा एकम शिरम शिव शीरा एके और भू पृथ्वि एकम एक तरम भू भूव बाहु दो बाहु है दो अक्षरे, है प्रतिष्ठा दो प्रतिष्ठा पादे दो अक्षरे है और पाद भी दो है तसे उपनिषद अहरिति सूर्य मंडल में जो ब्रह्म है उसका रहस्य नाम अहर और, और इसे उपासना करने से हंति पाप मे झहा यह व्यम्बेद पाप को नष्ट कर देता है त्याग कर देता है जो इसे उपासना करता है और आगे अहम नाम ये औचाख्यु अच्छा में उपनिषद रहस्य नाम कथन करके तो अंत में उसके कहते वो व्याहृति अवय पुरुष व्याहृति भूर भूवस्व ए व्याहृत शब्द उच्चारण यही शब्द है अवय रूप है पुरुषा पुरुष उसका नाम है पुरुषाकर तो पुरुषा के समान आकार होने से पुरुषाकार हो गया अथा पूर्णत्म बा अन्य तो प्राण बुद्धियात्म जगत सर्वस्तम ऐसे प्राण बुद्धियात्म से सारे जगत भरा होने से पूर्ण होने से भी पुरुष आ गया हिरण्य पुरुष में सर्वत है इसलिए पुरुष कहा सर्वव्यापक जो हिरण्य गर्भ रूप सो अहम अस्मी ओ में प्रतिष्ठा का पाद हुआ ओम वायु रनिलम अमृतम अथेद वस्मान्तम शरीरम ओम क्र तो स्मर कृत स्मर क्र तोस्मर कृतघ स्मर वायुरन ये जो वायु है अध्यात्म वायु है प्राण अनिल अनिलम में मिल जाए समृष्टि वायु के साथ एक हो जाए एक वायु है प्राण रूप से अध्यात्म व्यष्टि है अनिल वायु बाह्य है समष्टि रूप से हिरण्य उसमें अनिलम का विशेषण दे अमृतम अनिलम अमृतम अमृतम अनिलम वायु अमृत अनिल अमृत अमृत जो वायु अनिल वायु अमृत है, है मृत्यु रहित तो हिरण्य गर्भ समष्टि प्राण उसमें मिल जाए अथइदम शरीरम भस्मांतम बस में अंत हो जाएगा सर भसान भस में अंत्येष्ट से बस में समाप्त हो जाएगा ओ तो क्रतुस्मर क्रतु कह करके मनो को संबोधन करते स्मरण करो क्या स्मरण करना कृतम स्मर जो मैंने अभी तक किया है और सब स्मरण करो क्रतुस्मर कह करके अग्नि देवता को भी संबोधन करते हैं क्रतुस्मर क्रतम स्मरण क्रतुस्मर क्रतम स्मरण ये दो बार उसी को अथ इधनी मम मत वायु वायुकाथ प्राण अध्यात्मरछद अतिदेव अतिदेवतात्म सर्वात्मकलम अमृत सूत्रात्म प्रतिप्यता वाक्यशेष अमृतं क्रियापद नहीं है तो क्रियापद अध्याय हो जाता है प्रतिप्यता इधं मे मरीष्य अभीष्यत मेगा अभी मरने वाला है लीट के क्षत्रि हो गया तौसत तो लेटर सदवा मरने वा अभी मरने वाला मम्म मरिषत वायु का प्राण अध्यात्म परिचदम देह परिचन्न प्राण है उसको छोड़ कर करके अहित्वा अधिदेवता आत्मानम अधिदेवता आत्मा समष्टि रूप जो सर्वात्मक है सर्वात्मक जो वायु है सर्वात्म वायु जो अमृत है सूत्र आत्मा हिरण्य सूत्र स्वरूप सूत्र आत्मा से सूत्र आत्मा हिरण्य उस समि वायु हिरण्य को प्राप्त करे प्रतिपद्धता उसके साथ एक हो जाए और लिंग ज्ञान कर्म संस्कृतम उत्क्राम और यह सूक्ष्म शरीर ज्ञान और कर्म से संस्कृत ज्ञान उपासना और कर्म शास्त्रीत कर्म ऐसे संस्कार युक्त तो होता है कर्म करने पर पुण्य उत्पन्न होता है उपासना से जो संस्कार होता है वो अंतकर्ण में रहता है सूक्ष्म स्वय में अंतकर्ण है में अंतकर्ण में ज्ञान कर्म कृत संस्कार रहता है ज्ञान कर्म कर्माभ्याम संस्कृतम लिंग शरीरम ये सूक्ष्म स्वर उत्क्रमण हो जाए मर जाता है तो सूक्ष्म शरीर चले जाता है सूक्ष्म स्वयं यहाँ रहता है उत्क्रमण हो जाए तो सूक्ष्म स्वर उत्क्रमण हो जाए उत्क्रमण के लिए कहाँ से आया मार्ग याचना सामर्थ्यात्थ मार्ग याचना आगे कहते हैं मार्ग की हमको उत्तरायण मार्ग से लीजिए मार्ग मार्ग याचना करता है उपासक इसलिए ज्ञान कर्म संस्कृत होकर के सूक्ष्म शरीर जाए ब्रह्म लोक में अथेदम शरीरम अग्नि हूतम भस्मातम भूयात अग्नि में हवन किया जाता है अंत्येष्टि कहते हैं अंत में अग्नि में हवन जो शरीर अग्नि में हुतम भस्मातम स्म अंत में हो जाता है भूयादस्म हो जाय ओं क्रतुस्मर ओम इति ओंपासन ओंकार प्रतीकात्मक सत्यात्मक अग्नियाख्य ब्रह्म आवेदन उच्य अख्य ओम इति ओम करके अग्निर अग्निनामक ब्रह्म कहा जाता है ओम ओम हे ब्रह्म अवतीम ओमोपासन उपासनम अन्तिक्रम जैसे उपासना करता था ओं प्रतीकात्मक ओम हे प्रतिग प्रतीक स्वरूप ओम प्रतीक ओम प्रतीकात्मक परमात्मा हे सत्मक ब्रह्म सत्यात्म से अग्नि जिसका नाम है ऐसे ब्रह्म ओम ब्रह्म अभेदन उच्यते ब्रह्मेदन ओम हे क्रतु हे क्रतु कह करके ओम कह करके परमात्मा हो गया अग्नि अक्रतु कह करके मन को हे क्रतु संकल्पात्मक स्मरण ओम भी परब्रह्म हो गया अग्नि के ब्रह्म और क्रतु हो गया मन संकल्पात्मक स्मर यम तस्य तल प्रत्युपस्थितो अतः स्मर <gözDA> एतावंतम कालम भावितम कृतम स्मर संकल्पात्मक मन को कहते स्मर्तव्यम जो इस समय स्मरण करना है तसे काली प्रत्युपस्था उपस्थित हो गया अतः स्मर स्मरण करो एक कालम भावितम कृतम स्मर एतावत काले जिसमें भावना चिंतन किया उसका स्मरण करो कर्म क्या उपासना किया अग्नि फिर ओम अग्नि स्मर यन्मया बाल्य प्रवृति अनुष्ठित कर्म तच स्मर और जो कर्म किया है बाल्य प्रभु उसको स्मरण कर कृतम स्मरण पहले कहा हे क्रतुस्मर फिर कृतम स्मर स्मरा स्मरण यहाँ कर्म हो गया जो आ, संस्कार है मेरे किया है इतावत यतकाल भावना चिंतन उपासना की उसका स्मरण करो और कृतम स्मरण है कर्म बाल्य प्रभृत अनुषित कर्म उसको भी स्मरण करो तो ओम कहकर परमात्मा का संबोधन और क्रतु कहकर के संकल्पात्मक मनो को संबोधन करके तो उसका स्मरण करो फिर क्रतोस्मर कृतम स्मरण पुनर्वचनम आदरा आदर के लिए दोबारा कहा यथा अभ्यर्थितस्य स्मरण से अनुपेक्षित तो ज्ञापनाथम तो अभ्यर्थित अभ्यर्थित पूजित श्रेष्ठ है स्मरण करना चाहिए उसको अनुपेक्षा तो ज्ञापनार्थम उपेक्षा नहीं करनी चाहिए उपासकों को अंतिम समय में भी स्मरण करना चाहिए ज्ञान उपासना में ही भेद है श्रवण मनोनिधि आसन करके साक्षात्कार हो गया उसके आगे कोई कर्तव्य नहीं है उपासना करने के बाद ऐसे अंतिम तक कैसे उपासना से साक्षात्कार हो जाए तो भी अंतिम तक उपासना करते रहे अंतिम समय में भी, भी। स्मरण करे उपासना छोड़ना नहीं ज्ञान होने के बाद शास्त्र श्रवण मन निधि से साक्षात्कार हो जाने से धत्यक्षर सत्यता संसारे ज्ञान होते ही संसार में सत्य तो बुद्धि नष्ट हो जाती है साधक देखता है मैं नित्य मुक्त हूं ताकि कुछ हुए बुद्धि नहीं रहती जब ज्ञान साक्षात्कार नहीं हुआ तब तो तक तो उपासना करने के करता है और लगातार आगे भी चलाते रहेन मंत्रेण मार्ग याचते फिर दूसरे अन्य मंत्र से मार्ग याचना करता है उपासक कर। अग्ने नयथा राय अस्म विश्वास देव वैुना विद्वान्ध्यस्म झुहरा न मे नो भूष्ठां हे अग्नि सुपथा नय शोभन मार्ग नय शोभन पंथा सुपंथा तेन सुपथा शोभन मार्ग से लीजिए शोभन मार्ग कौन से उत्तरायण मार्ग से दक्षिणायन मार्ग से नहीं राय रेई हे धन चतुर्थंत राय के तनाय धन का कर्म फल भोग करने के लिए कर्म उपासना फल प्राप्ति के लिए शोभन मार्ग उत्तरायण मार्ग से लीजिए असमान कर्म है अर नएगा हमको लीजिए विश्वानी देव स वायुनानी दे विद्वान हे देव विश्वानि वायुनानी विद्वान वायुन हे कर्म जो आप जानते उपासना कर्म विश्वानी कहता था सर्वाणी सारे अपने कर्म उपासना को कर्म को जानने वाले हे देव वायुनानी विश्वानि वायुनानी विद्वान सारे कर्म को तो जानने वाले आप अर्थात हमारे कर्म उपासना आप जानते हैं कर्म फल भोगने के लिए हमको शोभन मार्ग से लीजिए युद्ध अस्म झुहरानम एन यु योधि झुहुरानम एन एने पाप ऐनस जुहुराने कुटिल वंचनात्मक योधि का यु मिश्रण मिश्रणाम से मिश्रण अमिश्र तर पृथक कह दीजिए हमारे से हटा दीजिए जो वंचनात्मक पाप कुटिल पाप हमसे हटा दीजिए ते मुक्ति हम कुछ नहीं कर सकते बार बार अपना अपना बहुत आपका नमस्कार ही करते अग्नि नये इति में हे अग्नि नय नय कामय प्रापय निपण प्राप्त कराई हमको सुपथा का शोभन मार्गेण सुपथा विशेषण दक्षिण मग दोही मार्ग दक्षिण उत्तरण मग विशेषण दिन सामने की व्यावृति दक्षिण मग निवृत्ति के लिए किए सुपथराय मार्ग से लीजिए निर्विणों दक्षिणेन मगेन गतागतक्षणेन अत तो याचे तामनागमन पुना वर्जि शोभन न पता नवीन कर्ता हो गया दक्षिण मगस गणेन दक्षिण मगस जो गतागतलक्षण गमनागमन कर्म करके पितृ को जाते फिर आते फिर जाते जल्दी जल्दी ये मार्ग से जाना आना करके बार बार मैं विरक्त तो हो गया हूँ अतो ये आचे इसलिए मैं आचना करता हूँ ऐसे रास्ते सोभन मार्ग से हमको लीजिए सोभन रास्ता क्या पुनर् पुनर्गमनागमन भर जीते ना दक्षिण मार्ग में जाने पर पुनः पुनः गमनागम गमना। फिर जाना फिर आना फिर जाना फिर आना बस गमनागम गमनागमन गमना, जन्म मरण ये बार बार दक्षिण मार्ग से जो पितृ लोग जाते शीघ्र आ जाते हैं उत्तराण मार्ग से जो देवल तो देव को प्राप्त करते देवत् हिरण्य गर्भ ब्रह्म लोग तक दीर्घ काल रहते हैं जिस प्रकार यहाँ विरक्त होकर के आसना करता है इसी प्रकार संसार से जो विरक्त होता है परमात्मा से प्रार्थना करता है रक्षा करो तब तो परमात्मा कृपा करते हैं संसार से वैराग्य होने पर और संसार में आसक्ति है और परमात्मा भी प्राप्त तो हो जाए तो अच्छी बात है तो थोड़ा परमात्मा को थोड़ा जप भी कर लिया इधर बात भी कर लिया माला दिखा दिया हम जप करें कोई आए थे तो बैठा बैठ कर ऐसे कर दिखाते टेबल में दिखता नहीं वो जब जब माला रखा है जब माला नीचे रह हमको दिखेगा नहीं ऐसे ऐसे कर ऐसे करेंगे कर तो कोई किसी को पता नहीं चल सब दिखेगा तो भगवान प्राप्ति करने की इच्छा ऐसे विरक्त होने पर जैसे यहाँ दक्षिण मार्ग से विरुक्त होकर के उत्तरायण मार्ग आचना ऐसे संसार से विरक्त हो जाए तो परमात्मा प्राप्ति के लिए आचना बार बार विचार करने पर वैराग्य हो वैराग्य नहीं होता है तो थोड़ा विचार करे कि अब से संसार में भटक रहा है मानने के बाद कहाँ जाएगा फिर मनुष्य जन्म मिलेगा क्या जन्म मिलेगा संचित कर्म क्या है कितने अनाधिकाल से संचित कर्म कितने है आगे कहाँ जाना पड़ेगा ऐसे जाना आना कीड़े मकोड़े पशु पक्षी कितने सब है कितनी योनी है वो तो भी जीव है पेड़ पौधे भी जीव है फिर कोई पेड़ पौधा कीड़े मकोड़े बन गया तो वही बात उसमें ही रास्ता में चलते समय देखो पशु पक्षी कैसे अपने क्या रहते क्या करते क्या खाते हैं अब तो कोई कोई जो महिला को फेंक देते उसको भी खाने वाले उसमें भी झगड़ा वो तो महिला जो लेकर फेंकते हैं ना महिला फेंकते हैं तो वहाँ कुत्ते भी पहुँच जाते हैं सोर भी पहुँच जाते हैं गाय भी पहुँच जाती है कौ भी सब पहुँच जाते हैं कभी कभी वो इसको भगाते उसको भगाते बंदर गौ को भगाता है बंदर होता है हमारा तुम चलो जाओ गाय उसको मानना चाहती फिर एक बार देखा बंदर उसके जाकर के सिर के ऊपर जाकर चलांग लगा दिया सिर के ऊपर बैठ गया गाय से करने पर ऊपर बैठा है वो चाहते इसको भगाए ये उसको भगाए फिर गाय पेड़ के पास गया उसको ऐसे करके पेड़ में लगाया वो पेड़ के पास गया तो बंदर से चलाने लगा फिर पेड़ को चला गया फिर जब इधर आ जाता है तो फिर चलाने लगे ऊपर बैठ जाता है कौआ भी इस प्रकार है सुअर को भगाने के कौआ भी ऊपर बैठते हैं ऊपर बैठेंगे इधर उधर करेंगे वो तो कौआ भी परेशानी करते हैं परेशानी करते हैं तो भाग जाओ सब उसमें भी कोई जो फेंकते हैं उसको खा रहने वाले भी देखो जहां फेंकते हैं रोज देखते हैं बंदर हाँ कितने इकट्ठी रहते हैं सुअर भी इकट्ठी बुरा रहते हैं उस स्थान रहते हैं खाते पीते सोते सब वही स्थान उनका है और पशु पक्षी तो विभिन्न प्रकार पशु पक्षी है खाना पान क्या है रहना कष्ट सुख दुख मनुष्य बनने के बाद कितने प्रकार मनुष्य ये सब संसार का विचार करे संसार से वैराग्य हो तो परमात्मा से थोड़ी भक्ति करे तो अंत गुण शुद्ध होता है अब तो वैराग्य क्यों ना नहीं अब कोई सांसारिक फल प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करे वो तो संसारिक फल तो मिल जाएगा वो भक्ति संसार प्राप्ति की जो भक्ति वो भक्ति नहीं है वो संसार प्राप्ति के लिए भी कोई, कोई बहुत लोग करते हैं कुछ प्राप्त पीछा कामना करके वस्तुतः तो हो, वैराग्य होने पर ही भक्ति होती है परमात्मा से इसे संसार में विषय में दोष दृष्टि करके वैराग्य <coughs> मरना है अवश्य ही अब मरने के बाद कहा जाना कोई ठिकाना नहीं अरेमन ने क्यों सब छोड़कर गया फिर इसमें कितने अहंता ममता कोई अपना कौन किसका है मरते समय कौन साथ में जाता है धन सम्पत्ति इकट्ठी करते मरते समय कुछ नहीं लेना है फिर भी इकट्ठी करना और क्यों अभी कितने दिन में आयु समाप्त तो शरीर समाप्त तो हुआ टिकना नहीं सब सोच्य और बहुत दिन बहुत साल है कोई कहते साधन तो करेंगे अभी क्या जल्दीबाजी है अभी थोड़ा सब ठीक ठाक कर दे फिर बाहर भाई ठीक है साधन करेंगे अंतिम तो साधन करना ही है अभी जल्दीबाजी क्या तो बोलते चलो कभी ना कभी छह महीना बैठेंगे तो साधन कर लेंगे अभी इतने तो क्या जल्दीबाजी मतलब साधना के लिए ज्यादा समय क्या है चार छह महीना डट कर बैठ जाएंगे तीन तो साधना हो जाएगी बस हो गया ऐसे जल्दीबाजी क्यों है भाई तो संसार क्या है संसार में थोड़े घूमने के लिए भटकने नाचने के लिए इच्छा जब तक तो ऐसे वैराग्य नहीं हो तब तो तक तो परमात्मा क्या करेंगे वो तो मोक्ष देना चाहते तो देंगे वैराग्य हो तो मोक्ष नहीं चाहता है ऊपर ऊपर कहे तो भी अंदर से इच्छा नहीं अभी तो संसार में कुछ करना है निर्वीण हो दक्षिणे नक्षण याद पुनः पुनः गमनागम गमना न, न पता नहीं। अच्छा यस्ता से लीजिए राय का तो धन आय रे का चतुर्थ तो धन आयो धन क्या है वो क्या धन मिलेगा वहां जाने पर कर्म फल भोग आयो यही धन है जो धन को यहाँ छोड़कर जाना वो धन अपना नहीं है दूसरे पास धन है तो धन आपका है क्या आपके काम में नहीं है तो आपका धन नहीं यहाँ जितने धन इकट्ठे करते जाते समय उसमें से कितने लेना है वो धन नहीं है धन कौन है अपना कर्म वो कर्म साथ में जाएगा फल देगा इसलिए धन शब्द उसको कहा कर्म फलायो भोग आयो कर्म है धन पुण्य पाप कर्म ही धन है जिसको कोई नहीं लेगा चोर भी नहीं लेगा चोर भी नहीं ले सकता है पाप तो कोई नहीं लेना चाहता पुण्य कोई ले भी नहीं सकता है यही वास्तव धन है वही साथ में जाने वाला ऐसे रई शब्द से श्रुति कति रई राय धनाय धन का कर्म है कर्म फल भोगाए कर्म फल भोगने के लिए कर्म उपासना दोनों फल भोगने के लिए उत्तराय मार्ग से लीजिए असमान यथोत तो धर्म फल विचिटान जैसे धर्म और फल कर्म और फल है अधि धर्म विचिट फल वैशिष्ट अवसंभाव धर्म तो फल मिलेगा जैसे धर्म क्या उसके अनुसार फल प्राप्त करिया तद विशिष्ट हमको लीजिए विश्वाणी क्या अर्थ है सर्वाणी विश्व सर्वार्थ विश्वाणी सर्वाणी हे देव विश्वाणी देव वायु नानी विद्वान हे देव विश्वाणी वायुनानी विद्वान सारे कर्म को आप जानने वाले वायुनानी का कर्माणि सारे कर्म को अर्थ प्रज्ञानी उपासन कर्म उपासना ज्ञान है प्रज्ञान उपासना सब अपने कर्म उपासना को आप जानने वाले इसलिए हमको अपने उपासना के अनुरूप उत्तरायण मार्ग से लीजिए किंचोधि योधि का तो बियोज हटा दीजिए विनाशय हटाने का नष्ट कर दीजिए अस्मत् तो अस्मत, अस्मत हमारे से जुहुरानम ए न जुहुरान का तो कुटिलम वंशनात्मक पाप कुटिल वंशनात्मक ही होता है पाप इसको हटा दीजिए तम वयं तष्ट प्राप्समी तो अभिप्राय यही पाप के कारण जितने कौ व्यवहार में जो कुटिलता है कपट आचरण ये सब पाप के कारण और पाप का कारण होते हैं इसलिए उसको पापजनक होने से उसको भी कुटिलो पाप को भी जोराण मेन का जो, जो वंचनात्म ठगने का कुटिल पाप पाप जितने तब इतने अशुद्धि है पाप नष्ट होने पर शुद्ध त तो वह तो विशुद्धासन था पाप अधिक होने से परमात्मा प्राप्ति की इच्छा ही नहीं होती संसार इच्छा होती है पशु पक्षी जिस प्रकार खाना पीना भोग करना जानते हैं ऐसे मनुष्य भी वैराग्य नहीं पाप के कारण वही चाहता है जैसे पशु भी खाना पीना मरना चाहते हैं ये वही चाहता है सारा जीवन भर उसी है और कुछ नहीं मनुष्य में ऐसे बहुत है सारा जीवन भर वही करना और कुछ नहीं खाना पीना मरना खाना पीना भो करना यही तो ये विशुद्ध होते हैं तब तो पाप नष्ट होने पर शुद्ध होता है तो अंतगोण शुद्ध हो तभी परमात्मा की प्राप्ति कर सकते इष्टम प्राप्त अंतगोण शुद्ध हो पाप निवृत्त होने पर ज्ञानम उत्पद्य पुनसाम क्षयात पाप से पाप कर्म नष्ट होने पर ज्ञान होता है परमात्मा की प्राप्ति होती है इसलिए प्रार्थना करते पाप को नष्ट कर दीजिए सारा जीवन भर कोई उपासना करता है तो अंतिम समय में ये चिंतन कर सकता है और कोई सोचे अभी क्या जल्दी बाजी मरते समय थोड़ा ध्यान कर ले अंत समय समावे स्मरणता कल वरम कितना सरल है सारा जीवन भर सब उपासना करना क्या जरूरत है अंतिम समय आया उस समय चिंतन कर ले अंतिम समय कब आएगा पता नहीं सोचते सोचते अंतिम समय आने पर चिंतन करे कहते उसके पहले ही खत्म हो जाएगा इसलिए अभ्यास करने पर ही अंतिम समय से चिंतन होता है किंतु न कि सेवा करना नहीं कर सकते हैं, भजन नहीं कर सकते हैं। अंतिम समय में स्थिति आ जाती है अंतिम समय में करेंगे अंतिम समय में इतने कष्ट होता है उस तो समय कुछ नहीं कर सकते हैं। श्लोक बोलो कृष्ण तृष्ण तदीय पद पंक अदेवमे दे प्राण प्रयाण समय कंठवाद पीते कफवाद कफ पीते कफ तीन ये सबके शरीर में वही शरीर रह करके शरीर को पाल रक्षा भी करते हैं और समाप्त भी करते समय कंठावन इंद्रिया सो काम नहीं करेंगे मर्म से प्राण के आता है तो इतने कष्ट होता है ऐसे में स्मरण कुत आपका स्मरण कब होगा मरते समय इसलिए अदयुमानस राजंस त्वीय तो पाद पंक आपके पाद कमे अभी इस समय भी मेरे मानस महान प्रवेश कर जाए मन स्थिर हो जाए अंत में क्या जो प्रमादी कहते अंत में करेंगे उपासक कहता है अंत में कैसे करेंगे अभी जो श्रेष्ठ काम है गौण मुख्य मुख्य कार्य संप्रत मुख्य है परमात्मा प्राप्ति भजन करना पहले हो जाए नहीं कि गौणों को मुख्य करे मुख्य के पीछे करे वो नहीं होगा इसे कहते कृष्ण त्वीय तो पद तदीय पद पंकज पंजरा हाँ आपके पद कमल के अंतर में समय मेरा मा, मानस राजंश अभी प्रवेश कर अभी स्थिर हो जाए इस प्रकार चिंतन करे परमात्मा अभी अभ्यास करे तो होगा अंतिम समय नहीं होता है इसलिए कहते ये अंतिम समय में क्या कर सकते हैं अंतिम समय तो यह इतने स्मरण हो जाता तो बड़ी बात है कि तो में कुछ नहीं कर सकते हैं क्या भजन जब अभी तो जब करते मन इधर उधर भागता है ध्यान करते समान भागता है अंतिम समय जब शरीर में ग्रंथि खिंचता है प्राण मरता है वहां स्नेह पास न बंधु न बंधु भी अयपाश काले न स्नेह पास न बंधु भी उसे काल यमराज के दूतसो लोहे के पास ले करके खड़े होते है लेने के लिए और इधर स्नेह पासे बंधु लोग खींचते दोनों तरफ खींच जाओ खींचा जाओगे उस समय देखोगे क्या करना है इधर खींचते उधर खींचते उधर आगे यम यम यमदूत आगे लेने के लिए और जिसका कुछ पुण्य कर्म है उसको लेने के लिए ऊपर आ जाते भगवान के चर्र आ जाते हैं तो दोनों तरफ खींचा जाता है उस समय क्या चिंतन होगा इसलिए जब स्वस्थ है स्वास्थ्य समय अभी करना चाहिए अंतिम समय कहते इदानी न सकुम परिचर्या हम कुछ नहीं कर सकते भूिष्ठाम का बहुत आराम ते तुभ हम नमौती विधे म नमस्कार वचन विधे म नमस्कार न परिचर्य केवल बार बार नमस्कार ही करते हैं अंतिम समय भगवान का स्मरण हो जाए तो बड़ी बात है और नमस्कार कर दे तो और अच्छा है भूिष्ठान बार बार नमस्कार करता हूँ अभी तो नहीं कर पाते हैं ये भावना तो ता तभी होगी जीवन भर उपासना करे तो अंतिम समय स्मरण होता है नहीं तो अंतिम समय में ऐसा स्मरण होना भी सरल नहीं है तो उस से भी ऐसे समय आप कुछ हम नहीं कर सकते कहा मन लगता है उस समय ध्यान क्या करेंगे जब क्या करेंगे और क्या कर सकते हैं कुछ नहीं केवल भूषे नम उगते विधे मे तुम हम नमोगते नमस्कार वचन नमोगते नमस्कार कथन विधे मत कुर नमस्कार करते है अर्थात नमस्कार न परिचार्य आपके सेवा खाली नमस्कार से ही करते और कुछ नहीं कर सकते नमस्कार करते केवल ठीक है में मंत्रान पदस्व व्याख्याय संक्षेपत विचारम आरभते अभी ईशावा से उपनिषद मंत्रों की व्याख्या हो गई मंत्रान संक्षेपत व्याख्याय मंत्रों को मंत्रों की व्याख्या संक्षेप से करके अभी विचार व्याख्या मंत्री मंत्र पदसु व्याख्याय प्रत्येक पद पद व्याख्या करके भगवान भाष्यकार ने पदस व्याख्या करके विचार संक आरवते अभी के से उपनिषद केवल थोड़ा विचार करते से भगवान भाष्यकर अविद्य मृत्यु तीर्थ विद्य अमृतमश्नुतेन मृत्यु तीर्थ संभूत अमृतमश्नुते शुवा के संशय कुर्वन्ति ये अविद्या मृत्यु विद्या अमृत आया यहाँ व्याख्या हुई अविद्या शब्द से कर्म अविद्या शब्द से उपासना देवता उपासना न कि ब्रह्म और अमृत का अर्थ क्या अमृतम अशनृते आपेक्षिक अमृतत्व तो को प्राप्त करता है देवत्व को प्राप्त करता है इसी प्रकार आगे आया विनाशन मृत्यु समृत्या अमृतम अश्रुति विनाश ध धर्म बाल हिरणिगर उपासना से मृत्यु अनिश्वर्य को पार करके असंभुत प्रकृति उपासना से अमृतम अमृतत्व को प्रकृत ले आत्मा का फल प्राप्त करता है ये जो कहा गया इसको सुन करके कुछ लोग संशय करते हैं तो विद्या शब्द से मुख्य ब्रह्म विद्या अमृत शब्द से मुख्य मोक्ष क्यों नहीं लेना अमृत गौण क्यों लेना अरे विद्याश उपासना क्यों लेना ऐसे संशय करते हैं अत निराकरणार्थम संक्षेपत विचार नाम कर तो निराकरणार्थम का क्या अर्थ <Quincyella> है संशय संशय करते संशय निवृत्ति के लिए जो संशय बहुत लोग करते हैं अन्य साधु को भी संशय होगा इसलिए संशय निवृत्ति के लिए संक्षेपत विचार नाम इसका श्यामो इस विचार संक्षेप से करेंगे तत्रत किम निमित्त संशय तू्यता संशय क्यों हुआ संशय होने का कारण क्या है ये तो बता दे विद्या शब्द है न मुख्या परमात्मा देव थे। विद्या कस्मत न गृह थे अविद्या विद्या मृत्यु विद्या अमृत विद्या से अमृतत्व कहा गया तो विद्या शब्द का मुख्य मुख्या ब्रह्म विद्या क्यों नहीं रहना मुख्या परमात्मा विद्या परमात्मा की विद्या है मुख्य ब्रह्म विद्या साहेब कस्मा न गृह मुख्य ब्रह्म विद्या का ग्रहण क्यों नहीं होगा और अमृतत्व मुख्यम मुख्य कथा न गृह अमृतत्व तो भी जो मुख्य अमृतत्व तो क्यों लेना गौणों क्यों लेना विद्या अमृतम स्मृत स्पष्ट है विद्या से ब्रह्म ज्ञान से अमृत को प्राप्त करता है यह सरल अर्थ है उसको छोड़कर के विद्या के अर्थ देवता उपासन अमृत का अर्थ कर दिया अपेक्षित अमृतत्व ऐसा क्यों करते हैं अमृतत्व उसके ऊपर संशय का कारण उसके ऊपर कहते संशय से भी क्यों होगा नुक्ताया परमात्मा विद्या कर्मनश्च विरोधा समुचा अनुपति जो परमात्मा विद्या कही गई ब्रह्म विद्या और कर्म दोनों का परस्पर विरोध होने के कारण समुचा नहीं हो सकता है परस्पर विरोध के कारण विद्या तो अहम ब्रह्म अकर्ता अहम अकर्ता अभक्ता ब्रह्म ज्ञान अकर्म है करने के लिए मैं करता होता हूं ब्रह्म विद्या के साथ कर्म का विरोध होने के कारण समुचा नहीं हो सकता है ब्रह्म विद्या कही गई उसके साथ कर्म का समुचा नहीं होगा ऐसा शंका करने पर संशय करने वाले कहते सत्यम ये तो आप कहते ठीक ही है किन्तु विरोध हो कर पता चलेगा विद्या के साथ कर्म का विरोध होकर के अब कैसे विरोधस्तु नावगम्य ते हाँ विरोधस्तु हाँ, नावगम्य विरोध निश्चय नहीं होता है विद्या के साथ कर्म का क्योंकि विरोधा विरोध शास्त्र प्रमाण को तो विरोध है अथवा विरोध है उसमें शास्त्र प्रमाणम अपने मन से विरोधा विरोध नहीं कर सकते शास्त्र प्रमाण शास्त्र प्रमाण होने से शास्त्र से निश्चय होगा विद्या के साथ कर्म का विरोध अथवा नहीं है ठीक है में अमृतत्व चेती जो शब्द ने मुख्य परमात्मा विदेव कस्मा न गृहते अमृतत्व तो अमृतत्व मुख्य कस्मा न गृहती तो संबंध अमृतत्व भी मुख्य अमृतत्व क्यों नहीं लेना विद्या विद्याश्री ब्रह्म विद्या मुख्य क्यों नहीं लेना ये संशय ये करते हैं इसलिए संशय होता है भाष्य में विरोधस्तो नवगम्यते विरोधा विरोध शास्त्र प्रमाणकत्व तो विरोध है अथवा विरोध शास्त्र में प्रमाण यहाँ शास्त्र से निश्चय नहीं होता है विरोध करके तो विरोध निश्चय नहीं होने से विद्या विद्याशि से ब्रह्म विद्या कर्म कर्म कर्मवलना समुच अनुष्ठान करेंगे तो मोक्ष करें तो प्राप्ति अमृतत्व का मुख्य अर्थ ऐसा करें यथा विद्यानुष्ठान विद्योपासनम च शास्त्र प्रमाणकम तथा तद विरोधा विरोधी अविद्या विद्याद्वेद वैम स अविद्या अविद्या मृत्यु तुतः विद्यामृत श्रुति तो अविद्या का अनुशन अविद्यादा कर्म कह तो अविद्या का अनुशान अरे तो विद्या का उपासना तो कर्म विद्या का उपासना और अविद्या कर्म इसमें शास्त्र ही प्रमाण है जिस प्रकार उपासना करे क्या कर्म करे शास्त्र प्रमाणकम तथा दोनों में विद्या विद्या में विरोध अथवा विरोध इसमें शास्त्र ही प्रमाण होगा तद विरोधा विरोधो शास्त्र प्रमाण को ख्या विरोध अथवा विरोध शास्त्र प्रमाण से निश्चय होगा विरोध करे कि निश्चय होगा अथवा यथाच न निंसा सर्वाभूता शास्त्र शास्त्राद अवगतम पुनः शास्त्र ने वे बाध्य थे अध्ययर्य पशु हिंसा आदित्य न हिंसा सर्वभूता नहीं किसी भूत की हिंसा नहीं करे हिंसा का निषेध शास्त्र से शास्त्र से ज्ञात तो हुआ कि शास्त्र ने वे बाध्य थे कुछ अंश में शास्त्र में शास्त्र के द्वारा तो हो जाती है हो जाता है उसके बाद क्या अध्यर्य पशु हिंसा अध्यर्य में पशु पशु नजित इत्यादि याग में पशु हिंसा विहित है तो कृत्व अंतर्वर्ती हिंसा उसमें अधर्म जनकत्व तो नहीं है क्योंकि निषिद्धत्व तो नहीं निषित्व तो होता अधर्म जनकत्व तो पध्वर पशु हिंसा तो इस वाक्य के द्वारा बाधित तो हो जाता है वाक्यार्थ न हिंसा सराभुता शास्त्र शास्त्र प्राप्त का शास्त्र से बाध शास्त्र से निश्चित तो होता है इसी प्रकार एवं विद्याविद्य और विद्याविद्या में भी ऐसे होगा विरोध अथवा विरोध शास्त्र प्रमाण से निश्चय होगा अब यही विचार करना है विद्या शब्द से ब्रह्म विद्या नहीं लेना उपासना क्यों लेना मुख्य अर्थ छोड़कर गौण अर्थ क्यों लेंगे अब विरोध कहेंगे कर्म के साथ विद्या का विरोध किंतु विद्या का विरोध ये था अविरोध अपने मन से नहीं निर्णय कर सकते शास्त्रो में प्रमाण है तो शास्त्र में विधान किया गया तो विरोध कैसे होगा विरोध नहीं होगा इसलिए क्यों संशय हुआ संशय बताएंगे आगे उसकी निवृत्ति कैसे बताएंगे ओम ओम न